ऋग्वेदीय आयत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार मूल मूल में हम लोग कल कर चुके हैं चतुर्थ कंडिका के द्वारा बताया जा रहा है तृतीय जन्म को जब पिता अपने आयु के पंचम अवस्था में प्रवेश करता है पंचम अवस्था है अपक्षय अवस्था शरीर की जीर्णता ये अपक्षय कहलाता है धीरे धीरे शरीर को कुछ भी खिलाओ लेकिन शरीर दुर्बल ही होता जाता है तो उसे माना जाता है अपक्षय अवस्था उस अवस्था में फिर नहीं हो पाता शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान और परंपरा से अपने पिता से उनको वचन दे कर के स्वीकारी हुई जिम्मेदारी है पारंपरिक कर्म के अनुष्ठान की वो स्वयं नहीं कर पा रहा है तो अपना ही जो रूपांतर है पुत्र उसे उन शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने स्थान पर नियुक्त करता है पिता तो जब पुत्र की शास्त्रीय कर्म में नियुक्ति हो गई पिता के स्थान पर तो पिता रूप आ, पिता को कृतकृत्य माना जाता है उसका ऋण अपाकरण हो गया कृत्य है ऋणत्रय अपाकरण और वो कर लिया है जिसने उसे कहा जाता है कृतकृत्य और स्वयं जीर्ण होने के कारण ये निश्चित कर लेता है कि अब हमारा अंतिम समय है तो प्रयाण कर लेता है तो पित्र ये जो वर्तमान पित्री शरीर है इसे छोड़ते ही दूसरा शरीर ईश्वर के द्वारा संकल्पित अपनी अहंता के आलंबन के रूप में स्वीकार करता है ये पूर्व शरीर त्याग काल में ही उत्तर शरीर का ग्रहण रूप पुनर्जन्म हुआ वह तृतीय जन्म हुआ, हुआ। इसलिए कहा तदस्य तृतीय जन्म ते संसारी जीव का यह तृतीय जन्म माना गया शरीरांतर का ग्रहण रूप ये जो मूल कंडिका के द्वारा उक्त अर्थ है इसे भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं पितुहु इत्यादि वाक्य से पितुहु इस वाक्य की अवतरण टीका हम लोग देख चुके हैं तो सीधा भाष्य को देखिए कि पितुहु सोयम पुत्रात्मा तो प्रारंभ में जो स ये सर्वनाम है उसका अन्वय यम इस प्रथमांत इदम शब्द के साथ है तो स्वयं आत्मा इस शब्द से किसको लिया जाएगा जो पित्री शरीर में में से मात्री शरीर में आया यानी प्रथम जन्म ग्रहण कर लिया और द्वितीय जन्म का ग्रहण भी जिसने कर लिया माता के उदर से बाहर निस्सरण रूप द्वितीय जन्म भी जिसका हुआ उसका उसके परामर्शक है सो अयम ये सर्वनाम और आत्मा शब्द का अर्थ है देह और वो देह भी पुत्र का देह भी पिता का ही देह है रूपांतर है पिता के दो देह होते हैं ना इसलिए कहा गया कि अस्य पितु सो पुत्रात्मा पुण्यभ्य शास्त्रोक्तेभ्य कर्मभ्य यानी कर्म प्रतिधीयते तो शास्त्रीय कर्म का निष्पादन करने के लिए पिता के द्वारा पुत्र को अपने स्थान पर नियुक्त किया जाता है इसलिए कहा कि पिता स्थाने पिता यतव्यम तत्कर्णा प्रतिनिधीये शास्त्र पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते का अर्थ कर दिया पिता के द्वारा अनुष्ठेय जो ऋणत्रय अपाकरण था उसका अनुष्ठान करने के लिए पिता ने अपने स्थान पर पुत्र को नियुक्त कर दिया प्रतिनिधि के रूप में अब तथा इसकी अवतरण टीका है अस्य इस प्रतीक के बाद में बताया गया कि पिता के दो शरीर है पितुर्द्वात्म देहो स्वदेह पुत्र इति तत्र पुत्रस्य उपयोगम आह पुत्र का उपयोग बताया जा रहा है यानी पुत्र पिता का जो कार्य कर लेता है इसलिए माना जाता है वो कार्य कार्य करना ऋण अपाकरण करना रूप पिता के प्रयोजन का संपादक होने से वो पुत्र फल के तरह फल है यानी ऋण अपाकरण का साधन है इसे कहा गया स्वयं इत्यादि वाक्य से स्वयं इस प्रतीक के बाद में तथाच इसकी अवतरण टीका है पुत्र इत्याह तथाच इति पुत्र पिता के स्थान पर शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रतिनिधि बनता है यह सोयम अस्यात्मा पुत्रेभ्य पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते इस ऋग्वेदीय वचन से तो सिद्ध हो ही रहा है ऋग्वेदीय वचन से अन्य वचन यजुर्वेदीय वचन ले लेना अन्यत्र शब्द से और उस यजुर्वेदीय वचन में भी यह बात कही गई है पिता का प्रतिनिधि पुत्र बनता है करके इसे तथा च इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ का दृढ़ीकरण करने के लिए एक ही अर्थ अनेक प्रमाणों के द्वारा निश्चित हो जाए प्रतिपादित हो जाए तो उसकी दृढ़ता सिद्ध हो जाती है ना सुदृढ़ सिद्ध होता है इस अभिप्राय से तो भाष्य में है कि तथा पिताशिष्ट अहम ब्रह्म अहम इति तो वाजस्नेयक में संप्रति विद्या आती है संप्रति विद्या एक संप्रति शब्द है इदानी अर्थ में इस समय अर्थ में वह तकार एक है और यहां है संप्रति डबल तकार है तो संप्रति विद्या का अर्थनिकला निकला संप्रति शब्द का अर्थ है संप्रदान सम और प्र उपसर्ग पूर्वक डुदाय दाने धातु हैं उससे तीन प्रत्यय हुआ और फिर दा धातु की घूसंज्ञा घु, होने के कारण कित प्रत्यय परे रहते घूस धातु के आकार का लोप होता है तो दा धातु का अंतिम जो आकार उसका लोप हुआ तीन प्रत्यय कित होने से तो दा का दकार बच गया हल और तीन प्रत्यय का जो तकार है वो खर प्रत्याहार में आता है खर है तो खरीचे सूत्र से उसको भी हो जाए वो तकार हो जाता है क्या झशा हस के स्थान पर ऐसा एक कुछ आता है ना या खरीचे सूत्र है घर परे रहते झस के स्थान पर चर आदेश होता है तो चर में तकार आता है चर चरसजक जो प्रत्याहार है उसमें कितने वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आता तो इसलिए उसमें जो है तकारादेश होकर बन गया संप्रत शब्द संप्रति में अक्तिन प्रत्यय जो हुआ है वो भाव अर्थ में हुआ है अक्तिन प्रत्यय न होकर के लूट प्रत्यय यदि होता तो आन बनता और दाधातु है दीर्घ होकर के दानम बनता और सम और प्रति उपसर, प्र उपसर्ग है तो संप्रदानम ये बनता ना लूट प्रत्यय होता भावार्थ में तो और यहां पर खाली प्रत्यय बदल गया प्रकृति और उपसर्ग तो यही है तो संप्रति शब्द का अर्थ निकलेगा संप्रदानम तो पिता के द्वारा पुत्र को अपना स्थान प्रदान सम्यक रूप से प्रदान किया जाता है जिस विद्या में उस विद्या को कहा जाता है संप्रति विद्या पिता अपने कर्तव्य का संप्रदान यानी स्थापन पुत्र में कर लेता है ठीक से जिस विद्या में वह विद्या हुई संप्रति विद्या वो कहा आई वाजस्नेक में यानी बृहदारण्यक में तो संप्रति विद्या इस पद का विग्रह टीकाकार बताते हैं कि संप्रति ही यानी संप्रदानम तथाच इस प्रति के बाद में टीका में संप्रति विद्या में समास है ना तो समास में कम से कम दो पद होते हैं तो एक पद है पूर्व पद संप्रति बौरी समास है और संप्रति इस पूर्व पद का अर्थ कर दिया संप्रदानम और संप्रदानम का भी अर्थ कर दिया स्व कर्तव्य से पुत्रे स्थापनम ये संप्रति विद्या में संप्रति शब्द का अर्थ निकलेगा संप्रदान और संप्रदान का अर्थ निकलेगा अपने कर्तव्य का पुत्र में स्थापन पुत्र को अपने कर्तव्य करने का अधिकार शास्त्रोक्त पद्धति से दे देना इसका नाम हुआ संप्रति और ये जिस विद्या में होता है कहते यत्र यानी यश्याम विद्यायाम उच्च सा सम्प्रति सम्प्रति विद्या क्य है, वो, उस विद्यास्त है। पित, पित्रा अनुशिष्ट अहम् ब्रह्म अहम् यज्ञ इत्यादि प्रतिपद्य प्रति का कर्ता हो जाएगा पुत्र पुत्र प्रतिपद्यते किम प्रतिपद्यते तो इत्यादि प्रतिपद्यते इत्यादि में इति शब्द से लेना इस वाक्य अहम ब्रह्म अहम यज्ञ इत्यादि वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ उसका ग्रहण कर लेता है तो पिता ने पुत्र को बताया अंतिम समय में जीर्ण अवस्था में पिता के पिता अपने पुत्र को बुला करके पास में शास्त्रोक्त पद्धति से बताते हैं कि अब मैं जाने वाला हूं टीका में टीकाकार कहते हैं उसे देखिए कि यदा तू प्रन मन मन का करता होगा पिता तो पिता जब ऐसा मान लेता है कि अब यह शरीर नहीं रहने वाला है जाने वाला है तो प्रेशन का अर्थ है जाने वाला है प्रकर्षण गमीष्यन प्रेशन का अर्थ निकलेगा तो प्रकृष्ट रूप से जाने वाला है ऐसा समझ करके फिर स्वस्थोक गमनम निश्चिन होती वो समझ लेता है कि अब मुझे, मुझे परलोक जाना ही होगा उस समय क्या करता है तो कहते अथ पुत्र आहो उस समय पुत्र को बुला करके कहते हैं पिता उसे कहा गया भाष्य में कि पित्रा अनुशिष्ट अनुशिष्ट जो भाष्य में पद है उसका अर्थ है उपदिष्ट तो पिता के द्वारा उपदिष्ट जो पुत्र है यानी पिता ने पुत्र को उपदेश किया क्या उपदेश किया वो उपदेश बताया है टीका में टीकाकार ने कि तम ब्रह्म ऐसा पिता पुत्र को कहते हैं त्व यज्ञ त्व लोक यानी इति पित, पुत्र पिता पुत्र आह ऐसा न करना पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो तुम यज्ञ हो तुम लोक हो ऐसा उपदेश पिता से सुन करके पुत्र भी क्या करता है तो वो बताया कि अहम् ब्रह्मा, अहम् यज्ञ और अहम् लोक ऐसा पुत्र समझ लेता है निश्चय कर लेता है तो अहम् ब्रह्मा, इसमें ब्रह्मा शब्द का अर्थ है वेद वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द आता है ना ब्रह्म शब्द का अर्थ तो सीधा निर्विशेष ब्रह्म ही नहीं समझना ब्रह्म शब्द ब्राह्मण जाति के लिए भी आता है ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है तो यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद अनेकार्थक है ब्रह्म शब्द और वेद से भी लेना ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ हुआ वेद और लक्षणा से समझना वेद अध्ययन वेद अध्ययन की कर्तव्यता तो अहम् ब्रह्म का अर्थ है वेद मेरा अध्यतव्य है वेद का अध्ययन यानी स्वाध्याय मैं करूंगा वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन गुरुकुल से पढ़ करके आए हुए संहिता का उच्चारण यानी कि कहीं यज्ञ आदि हो यजमान के घर में तभी जाकर के मंत्र बोल ले और रोज उसे कपड़े में लपेट करके लाइब्रेरी में रख दे ब्राह्मण का कर्तव्य है रोज का रोज वेद स्वाध्याय कर ले वेद पाठ कर ले तो अहम ब्रह्म का अर्थ है अहम ब्रह्म यानी मैं वेद का स्वाध्याय करूंगा वेद का स्वाध्याय मेरा कर्तव्य है इसलिए अहम ब्रह्म का टीकाकार ने अर्थ कर दिया मया अध्येतव्यम ब्रह्म और ब्रह्म का भी अर्थ कर दिया वेदह तो मेरा वेद अध्यतव्य है प्रतिदिन स्वाध्याय वेद का मेरा कर्तव्य होगा ऐसा पिता को वचन देता है पुत्र पिता ने कहा तुम ब्रह्म पुत्र ने स्वीकार कर लिया अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म का अर्थ है कि वेद का स्वाध्याय मैं प्रतिदिन करूंगा ये निश्चय पित, पिता ने किया और त्व यज्ञ ये पिता ने कहा था पुत्र समझ लेता है अहम यज्ञ इसका अर्थ करते हैं टीकाकार पहले तो वेदस्व यानी त्वया आध्यतव्यम ये अर्थ निकला आम क्या नाम तुम ब्रह्म का अब त्व यज्ञ इसका अर्थ करते हैं और अहम यज्ञ इसका भी पहले अर्थ करते हैं कि अहम यज्ञ याने मया कर्तव्यो यज्ञ पुत्र समझ जाता है यानी पिता को वचन देता है कि ये मेरा यज्ञ प्रतिदिन कर्तव्य होगा अग्निहोत्र आदि और तो, आ, मया कर्तव्यो यज्ञ और पिता ने कहा था तुम तो यज्ञ यानी तोया कर्तव्य यज्ञ तो पिता पुत्र ने भी कहा कि हा मैं यज्ञ करूंगा मेरा ये कर्तव्य है और मया संपाद्यो अयम लोक यानी या संपाद्यो या है कि त्वया है त्वया होना चाहिए तो मया संपाद्यो अयम लोक तुम यानि त्वया संपाद्य तो द्वितीय अंत हो जाएगा हाँ तो तोया होना चाहिए इसमें नए पुस्तक में त्वा छपा तो तोया संपाद्य तो मेरे द्वारा कर्तव्य जो यज्ञ है वह तुम्हें करना चाहिए ऐसा पिता पुत्र को कहते हैं और पुत्र कहता है पिता से कि पिता तो अनुशिष सन पुत्रो तो अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम इति प्रतिपद्यते तो मैं हि ब्रह्मयाने वेद मेरा अद्येतव्य है यज्ञ मेरा कर्तव्य है और लोक मेरा संपाद्य है तो अहम ब्रह्म अध्य आम ब्रह्म का अर्थ कर दिया यज्ञान करी यज्ञों को करूंगा और लोकम संपाद्यामी लोकों का संपादन भी करूंगा यानी लोक प्राप्ति में प्रतिबंधक जो ऋण है उन ऋणों का अपाकरण द्वारा लोक की प्राप्ति भी मैं करूंगा तत्त लोक प्राप्ति के साधन का अनुष्ठान करके स्व शरीर तृतीय अवस्था उक्ता तो ये जो वाक्य है इस मूल आ, कौन सा वाक्य तो इस उपनिषद के चौथे कंडिका का जो प्रथम वाक्य है इससे क्या हुआ कि तृतीय अवस्था बताई गई अने न स्व शरीर तृतीय अवस्था उक्ता तो पांच नंबर टिप्पणी में अने का अर्थ करते हैं पुत्र पुत्रस्य प्रतिनिधित्व कथने न तो पुत्र के प्रतिनिधित्व का कथन करने वाला जो वचन है इस वचन के द्वारा तृतीय अवस्था बताई गई मतलब तृतीय अव... छे नंबर में लिखते हैं कि तृतीय अवस्था पुत्रस्य अवस्थापुत्र स्वरीरूपी तृतीय अवस्थिति इति आवसथे अवस्थित द्रष्ट्य प्रतिधिवान इति अवधेयम् तो ये तृतीय आवसत को बताया है तृतीय अवस्था का मतलब तृतीय आवसत बताया गया वो कौन स्व शरीर किस स्व शरीर में स्वशब्द से लेना है पुत्र को तो पुत्र का जो अपना शरीर है वह तृतीय आवसत है तृतीय आवसत में तृतीय अवस्था है पुत्र की कि ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि जब पिता के द्वारा इसे प्रतिनिधि बनाया गया तो स्वतंत्र हो गया अब ये कर्म करने में शास्त्रोक्त कर्म करने में स्वतंत्र हो गया और इसलिए यह कहा गया कि तृतीय आवश्यव स्व शरीर है और उसमें जीवात्मा का अवस्थान तृतीय अवस्था है पुत्र रह रहा है अपने शरीर में प्रतिनिधि बन कर के प्रतिनिधि होने के बाद आगे हैं अथो इत्यादि द्वितीय द्वितीय द्वितीय वाक्य वाक्य वाक्य मूल में का व्याख्यान रूप भाष्य है है कि अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृत कृत्यो इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में है अथ अनंतरम पुत्रे निवेश्य इत्यादि इसकी अवतरण टीका है कि ननु किमर्थम प्रति नम प्रतिदा स्वयम कौत आशंक्य स्वर कर्म अशक्प्राए उत्तम इति तद व्याचे अथे तो पूर्व पक्षी ने शंका की जो यावत जीवम अग्निहोत्र जीवित अग्निहोत्र जुहियात यह श्रुति तो कहती है जब तक जीवन है श्वास चल रहा है तब तक अग्निहोत्र से उपलक्षित स्व आश्रम उचित कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए ये बता रही है और इसे प्रमाण मानने वाले मीमांसकों की शंका है कि किमर्थम पुत्र प्रतिनिदाती पिता क्यों अपने पुत्र को अपने स्थान पर शास्त्रविद कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रतिनिधि बनाता है स्वयं ही पिता करले, ले श्वास चल रहा है तो तो कहते स्वयं एवं करो तू इस प्रकार की आशंका मीमांसकों की ओर से होने पर श्रुति समाधान कर रही है द्वितीय वाक्य से इसलिए कहते हैं कि स्वस्य स्वस्थ कर्तुम अशक्ते तो अब स्वयं जो पिता है वह मरणाथ तो का अर्थ तो निकलेगा मरने के कारण लेकिन अभी तो मरा नहीं है ना इसलिए मरणार्थ शब्द का लक्षार्थ समझना मरणोन्मुख हो गया है मरणासन हो गया है कर्म करने में समर्थ नहीं है असमर्थ है तो मरणाथ शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म कर तुम मरुण कर्म करने कर्म कर, अशक्त्य का अर्थ है करना कर्म करना असंभव होने से क्यों असंभव हो रहा है कहते मरनाथ यानी मरणोन्मुख होने से मरणा होने से कर्म करना संभव नहीं है पिता के द्वारा स्वयं के द्वारा इति अभिप्रायण इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष के प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह द्वितीय वाक्य है उत्तम अथास्य यह द्वितीय वाक्य इस चतुर्थ कंडिका में कहा गया है और तदव्याच इस द्वितीय वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं अथ इति इत्यादि भाष्य से तो अथ का अर्थ कर दिया अनंतरम और अनंतरम का भी अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं पुत्रे निवेश आत्मनो भारम तो अपना जो भार था शास्त्रविहित कर्म का कर्तव्य रूप अनुष्ठान रूप उस भार को पुत्र में निविष्ट कर दिया पुत्र में स्थापित कर दिया अर्थात पुत्र को प्रतिनिधि बना दिया तो प्रतिनिधि बनाने के बाद ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा किसका आनन्तर तो प्रतिनिधि करणानंतरम अर्थ शब्द का निकलेगा अब अस्य शब्द का कर रहे हैं पुत्रस्य। तो पुत्र का जो इतरो अयम आत्मा तो इतर आत्मा कौन है तो कहते यह पित्रात्मा तो जो पुत्र का इतर आत्मा है वो हो जाएगा पित्रात्मा यानी शरीर। वह कृतकृत क्रित तो कृतकृत्य हो जाता का है का मतलब अर्थ करते हैं ऋणत्रयात विमुक्त कृतकर्तव्य इत तो ऋणत्रे त्रय अपाकरण ऋणत्रय शब्द से लेना ऋणत्रे अकरण ऋणत्रे तय अपाकरण का अर्थ है ऋणत्र को चुकाना ऋणत्रय का अपाकरण जिस साधन से होता है उस साधन का अनुष्ठान करके ऋणत्र का अपाकरण करना तो पुत्र को प्रतिनिधि बनाने तक ये पितृण से मुक्ति का साधन है वहां से लेकर के अपना कर्तव्य पुत्र का जहा जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के पिता ने वो सब अनुष्ठान कर लिया अपने पिता के द्वारा नियुक्त हो कर के और अब नहीं हो पा रहा है अपने शरीर की जीर्णता के कारण कर्म का अनुष्ठान तो पुत्र को उस कर्म के लिए नियुक्त करना और इस नियुक्त करने तक का अनुष्ठान ये पितृऋ ऋण से मुक्ति का साधन है और वो साधन शास्त्रवीत पद्धति से पिता ने कर लिया है तो ऐसा पिता उसे कहा जाएगा कृतकृत्य पुत्र का इतर आत्मा अब कृतकृत्य हुआ यानी पिता कृतकृत्य हो गया कृतकर्त कृत क्रित कृत्य हुआ का अर्थ हुआ कर्तव्यात ऋण त्रय त्रयात विमुक्त तो ऋण के अपाकरण से अपाकरण हो गया अब उसका तो मुक्त हो गया ऋण से से उसे कृतकर्तव्य कहा जाएगा अब वयोगत एने गया वो शब्द का अर्थ कर दिया गतवया जिसका जिसकी आयु अब समाप्ति के निकट आ गई है समाप्त होने वाली है पित्री शरीर की इसलिए जीर्ण सन ये वयोगत का ही अर्थ कर दिया जीर्ण सन प्रैति यानी मृत प्रैती का अर्थ कर दिया मृयते तो मर गया पिता फिर क्या होता है तो कहते हैं यानी मरण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कि स इत यानी अस्मात अस्मात से लेना पितृ शरीरात तो ये जो शरीर था इससे प्रयन एव शरीरम परित्यजन एव ये इतः प्रयन एव का अर्थ कर दिया कि वर्तमान शरीर का परित्याग करते ही ये वकार ही अर्थ में है और उस ही का अर्थ है काल का व्यवधाना भाव तत्न ही पूर्व शरीर का परित्याग और उत्तर शरीर का ग्रहण में कोई कालकृत व्यवधान नहीं है क्योंकि जो अहंता होती है ना अज्ञानी की जो जो पूरे जीवन अपने आप को अन्नमय कोष रूप ही समझता आया है कार्यक्रम संघात रूप ही समझ करके आया हुआ है तो उसकी अहंता जीवन भर जहां रही है जिसको आलंबन करके रही है तो मृत्यु के समय भी वह उसी प्रकार का दूसरा आलंबन अहंता को जब तक नहीं मिलता तब तक यह आलंबन नहीं छोड़ेगा शरीर कितना भी जीर्ण हो कैसा भी हो तो अन्नमय शरीर में अहंता सत्य करके पूरा जीवन जिया है तो उसे दूसरा अन्नमय कोष यानी स्थूल शरीर जब तक अहंता के आलंबन के रूप में नहीं मिलता तब तक ये नहीं छोड़ता क्योंकि अहंता निरालंब नहीं रहती है सालंब ही होती है आँ? हाँ? आँ? हाँ? ठीक है हाँ? विमान अवघात हुआ और उसमें वो उसकी मृत्यु हो गई तो उस समय दूसरा शरीर मिला नहीं है मिल जाता है दूसरे शरीर को मैं के रूप में पकड़ करके ही उस शरीर को छोड़ता वो देखने एक ये, ये प्रक्रिया होने में बहुत समय नहीं लगता जल्दी जल्दी प्रक्रिया होती है कुछ लोगों की जो एक्सीडेंट में मरते हैं ना उनके पास ज्यादा समय नहीं रहता उनकी प्रक्रिया शीघ्र हो जाती है देहांतर का ग्रहण करने यानी वो वो सब कर्म को देखेगा कर्म के अनुसार फिर जित, जितनों को याद रखा वैसा संकल्प से ईश्वर उनके भूत सूक्ष्म को परिणत करेंगे परिणत होने की शक्ति देंगे और ये उस ईश्वर के द्वारा संकल्पित दूसरे शरीर को मय के रूप में पकड़ेंगे और ये पूर्ववर्ती जो शरी, शरीर है उसे छोड़ेंगे उसे पहले तक नहीं छोड़ सकते में थोड़ा समय हाँ वो तो समय थोड़ा रहेगा ही इतना निर्धारण करने का वो जल्दी जल्दी निर्धारण होता एक होता है एक कम स्पीड में फिल्म देखते हैं वीडियो देखता है ना, एक करते फॉरवर्ड करते समय वो चित्र भागते हुए दिखते हैं कि नहीं वैसे वो कर रहे हैं फॉरवर्ड कर रहे हैं ईश्वर जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करते समय भी ध्यान में रहता है और उतना जो है प्रारब्ध बनता है उनका फिर वो जहां भोगा जा सकता है वो शरीर ईश्वर संकल्प से बनाते हैं और ये उनको पकड़ते हैं और इस शरीर को छोड़ते हैं और किसी को धीरे धीरे फिल्म देखनी है तो जो मृत्यु से यहाँ पर पड़ा हुआ है धीरे धीरे देखता अपना कर्मों की फिल्म फिर निर्धारण करता है विचार करता है कौन सा भोगना कौन सा नहीं भोगना एक्सीडेंट में जाना अच्छा <laughs> और कोई कोई कोमा में पड़े रहते अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं तो वो वर्ष, वर्षों बीत जाते हैं कोमा में वो निर्धारण नहीं कर पाते प्रारब्ध का उन, उन, उनकी स्थिति होती है कोमा वाली स्थिति लेकिन वो भी कभी ना कभी जाना है तो उस समय कॉमा से बाहर आकर के निर्धारण करेंगे तभी जा सकते हैं फिर अविवेक वशात जो जिसका भी अपना निर्धारण कर ले ईश्वर उसे उन्हें फिर वो शरीर दे देता है हैं का मतलब शरीर छोड़ने की प्रक्रिया यही है अहंता कभी निरालंब होती नहीं है एक क्षण के लिए भी तो पहला आलंबन छोड़ते छोड़ने से पहले दूसरा आलम्बन पकड़ेगी फिर पहले को पूरी तरह से छोड़ेगी अहंता उस तीर्ण के तरह है तो व्योग गीर्ण सन प्रयति मृत और फिर आगे कहते हैं कि स इतो अस्मात् से प्रयन एव अस्मात से लेना पितृशरी प्रयन एव यानी शरीरम परित्यजन एव पितृशरी का त्याग करते ही जिस समय त्याग रहा है उसी समय क्या करता है तो देहांतरम उपादान कर्मचितम पुनर्जायते तो कर्मचितम ये देहांतरम का विशेषण है तो देहांतर कर्म से प्राप्त कर्मचितम का अर्थ कर्म से प्राप्त ये कौन से कर्म से प्राप्त हो, होगा देहांत जो इसी शरीर में रहते हुए भावी शरीर का प्रारब्ध निश्चित कर लिया जितने कर्म याद रखे कर्म की फिल्म देख करके उन कर्मों को कर्मचितम शब्द से ग्रहण करना और उस कर्म से चित यानी प्राप्त जो देहांतर है उसे उपादान यानी ग्रहण करता हुआ ही क्या करता है पूर्व शरीर छोड़ता है उत्तर शरीर ग्रहण करता है तो पुनर्जाएते ये उसका तृतीय जन्म माना जाएगा अब पुनर्जन्म के लिए पूर्व उत्तर शरीर ग्रहण करके पूर्व शरीर छोड़ता है इसे समझाने के लिए बीच में ये दृष्टांत है तीर्ण अवत तो तीर्ण जैसे अपने पूर्व शरीर आश्रय को तब छोड़ता है जब उत्तर आश्रय ग्रहण कर लेता है तो थोड़ी टीका है तीर्ण इसकी अवतन पहले एवकार का अर्थ समझाने के लिए उसका अवतर आउत्र, अवतरण लिखते हैं टीका का कि अर्थम मध्य विलंबा भावम दर्शयती त्रीन जेलुकेती तो एवकार का जो अर्थ है मध्य विलंबा भाव तो बीच में विलंब का अभाव का मतलब पूर्व शरीर का त्याग उत्तर शरीर के ग्रहण के बीच में कोई विलंब नहीं है काल का काल कृत भाव विलंब शब्द काल कृत है और उसका अभाव का अर्थ निकलेगा काल भाव। उसे दिखाने के लिए दृष्टान है इसका स्पष्टीकरण है कि तृण त्रीन जलुका तृण से गत्वा गृणातरम आक्रम्य आत्मा देहम् पूर्व पूर्वस्मात् तृणात उपसंगरति पूर्व तृणम तो ये कहते हैं कि तृण नाम का जो कीड़ा होता है प्राणी होता है वह तृण से गत्वा अपना आश्रयभूत जो तीन है उसके अग्र भाग में जाकर के अब क्या करता है तो तृणातरम आक्रम्य दूसरे त्रिनम को पकड़ लेता है ग्रहण कर लेता है और आत्मान यानी देहम यहां पूर्वस्मात में प पर उकार की मात्रा होनी चाहिए थी वो व पर लग गई है पूर्वस्मात ऐसा होना चाहिए यहां पर हुआ पर पूर्व पर उस्मात ऐसा छपा ना वो पूर्वस्मात होना चाहिए तो पूर्वस्मत तीनात उपसंग तीन तो से अपने आप को अपने शरीर का उपसंगार कर लेता है यानी पूर्व तृणम मुंचती पहले दूसरे का ग्रहण करता तब पहले वाला छोड़ता है एवं एवं अयम आत्मा देह, देहा, देहांतरम परिगृह पूर्व देहमचती मध्य विलंबा भाव्यंतर सुरुत्यंतर, श्रुतंतरे उत्त ये श्रुत्यंतरे सप्तम्यंत समझना एक का लोप हुआ है तो इसी प्रकार इस दृष्टांत के अनुसार यह जीवात्मा भी देहांतर का परिग्रहण करके ही पूर्व शरीर को छोड़ता है बीच में कोई कालकृत व्यवधान नहीं होता ऐसा श्रुत्यंतर में बताया गया है तीर्ण जलु का दृष्टान्त बृहदारण्य में आया है उसमें बताया गया है कर्मचितम हाँ। तो कर्मचितम ये विशेषण है देहांतरम का इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि कर्मचितम देहांतरम उपादान पुनर्जाते अन्वय ऐसा अन्वय करना यद्यपि देवयान मार्गाभ्याम लोकांतर उभय तत्सिद्धे इति सूत्रे देयान पितृयान मगाभ्याम लोका शरीरग्रहणमु उभय्यामूहाच्चंद्रमसमेश सोमो राजुते न तो पूर्वदेहत्यागकाल यहां तक शंका है एक शंका की जा रही है उसका समाधान किया जा रहा है यहां पर जो ये वार का अर्थ बताते समय ये कहा कि पूर्व देह का त्याग करते समय ही उत्तर देह का ग्रहण कर लेता है देहांतर का ग्रहण कर लेता है इसमें पूर्व पक्षी को श्रुत्यंतर के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है इस प्रक्रिया में श्रुतियंत्र के विरोध की आशंका करके पूर्व पक्षी के द्वारा ये आशंका की जा रही है और उत्तर फिर सिद्धांति देंगे तदस्य इत्यादि से इसके अवतरण के रूप में ये सब लिखा जा रहा है ये है देखते हम लोग कल